को सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृेदारण्यकोपनषाकष्याच ब्राह्मण चौदह तद तुरीयपदाश्रम सत्यम बलें प्रतिष्ठिम किं पुनस्त प्राणों वै तस्मिन् प्राणे बल प्रतिष्ठि सत्यम तथा चोक्त सूत्रे तदोत च प्रोतम ची यस्मा सत्य प्रतिष्ठि तस्माहुरा बल सदगीय ओजीय इत्यर्थः वह तुरी पद का आश्रय सत्य बल में प्रतिष्ठित है वह बल क्या है सुश्रुति बदलाती है प्राण ही बल है उस प्राण रूप बल में सत्य प्रतिष्ठित है ऐसा ही कहा भी है कि उस सूत्र में या सत्य ण में यह सत्य संज्ञक भूत समुदाय क्योंकि बल में सत्य प्रतिष्ठित है इसलिए कहा है कि सत्य की अपेक्षा बल ओगी या ओजी अर्थात अधिक ओजस्वी है लोक में भी जो वस्तु जिसमें आश्रित होती है उसकी अपेक्षा उस आश्रय का अधिक बलवान होना प्रसिद्ध है कहीं भी दुर्बल बलवान का आश्रय नहीं देखा गया एवं मुक्त न्याय ऐसा गायत्री अध्यात्म प्राणे प्रतिष्ठिता सैषा गायत्री प्राण अतो गायत्र्याँ जगत प्रतिष्ठित प्राणे सर्वे देवा सर्वे वेदाः वेदा कर्मी च चं गायत्री प्राण रूपा सती जगत आत्मा उस प्रकार उक्त न्याय से यह गायत्री अध्यात्म शरीरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है वह यायत्री प्राण है इसलिए गायत्री में जगत प्रतिष्ठित है जिस प्राण में संपूर्ण देव एक हो जाते हैं तथा समस्त वेद कर्म और फल भी जिनमें एक हो जाते हैं वह गायत्री इस प्रकार प्राण रूपा होने के कारण जगत की आत्मा है सा हइसा गायस्त त्रातवती के पुनर्गया प्राणावागादयो वही गया शब्द करनाथ सात्रे सहिषा सा गायत्री तत्त्र तस्माद् गायत्री नाम गायत्र गायत्री ती उस इस गायत्री ने गयों का त्राण किया था वे गय कौन है वागा प्राण ही गय है क्योंकि वे शब्द कहते हैं इस गायत्री ने उनका त्राण किया था इस प्रकार क्योंकि इसने गयों का त्राण किया था इसलिए उसका नाम गायत्री है गयों का त्राण करने के कारण यह गायत्री इस प्रकार प्रसिद्धि हुई स आचार्य उपनीय मणवकमावर्षयाब गायत्री सावित्रीम सवित्री देवता कामनवा दैवता काम पक्षोर्धस समस्ता प्राणो जगत आत्माकाय समते समर्पिते हेदानिम व्याख्याता महनिया आचार्यो जिसमें उस आचार्य ने आठ वर्ष के बटू का उपनयन कर उसे जिस सविता देवता संबंधी सावित्री का पहले पद सह फिर आधी आधी ऋचा करके और फिर संपूर्ण रूप से उपदेश किया था वह साक्षात प्राण जगत की आत्मा यह गायत्री उस बटु को समर्पण की गई थी जिसके कि इस समय व्याख्या की गई है और कोई कोई और नहीं वह आचार्य जिस बटु को उसका उपदेश करता है उस बटु के गए यानी प्राणों की वह गायत्री नरकादि में गिरने से रक्षा करती है अनुष्टुप सावित्री के उपदेशक का उपदेश का निषेध और गायत्री सावित्री का महत्व तामितामुर्वागनुष्टुबे तचम अणुब्रूम न तथा गायत्री मेवा सावित्री यदि हवा सात्री मनुब्रूयाप्यम बिव प्रतिगृहनाती न फायत्रा एक पदम प्रति कोई शाखा वाले उस इस अनुष्टुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करते हैं गायत्री छंद वाली सावित्री का उपदेश न करके अनुष्टुप छंद की सावित्री का उपदेश करते हैं वे कहते हैं कि वाग अनुष्टुप है इसलिए हम वाग का ही उपदेश करते हैं किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए गायत्री छंद वाली सावित्री का ही उपदेश करे ऐसा जानने वाला जो अधिक प्रतिग्रह भी करे तो भी वह गायत्री के एक पद के बराबर भी नहीं हो सकता कामेताम सावित्रीम है साखिनोनुष्टुभुष्टु प्रभुवा अनुष्टुप छंदस्का मनवाहुरूपनीताय तदभिप्रायमाह वाघ अनुष्टुप वाक् शरीरे सरस्वती ही वाचम सरस्वतीयानुभ्रूम इतंत कोई शाखा वाले उपनीत वटु को अनुष्टुप अनुष्टुप प्रभाव अर्थात अनुष्टुप छंद वाले उस इस सावित्री का उपदेश करते हैं श्रुति उनका अभिप्राय बतलाती है वाक् अनुष्टुप है वाक ही शरीर में सरस्वती है उस रूपा सरस्वती का ही हम माणवक अर्थात वटु को उपदेश करते हैं ऐसा कहते हुए वे, वे उसका उपदेश करते हैं न तथा न तथा यत्ता विद्या गायत्री तत्कर्यत्री में सावित्रीम्रिया कस्मा यस्मा प्राणो गायत्री तुक्त प्राण उक्तवाक्य सरस्वती चान्ये च चा प्राण सर्व माणव का यर्पितम भवती किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं समझना चाहिए वे जो कहते हैं वह मिथ्या ही है तो फिर क्या करना चाहिए गायत्री छंद वाली सावित्री का ही उपदेश करें, क्यों क्योंकि प्राण गायत्री है ऐसा कहा जा चुका है प्राण का उपदेश हो जाने पर वाक, सरस्वती और अन्य सब प्राण भी बटू को समर्पित हो जाते हैं किंचेद प्रासंगिक्वा गायत्री हवा विद स्तौति यदि हा अप्यविद बी तस् सर्वात्म बहुना किंचिति सर्वात्मक विदुष प्रतिगृहना नई तत्गृहजा गायत्री एक अपि पदम प्रति पर्याप्तम् गायत्री छंदवाड़ी सावित्री के विषय में यह प्रासंगिक बात कहकर अपश्रुति गायत्रोपाचक की स्तुति करती है यदि इस प्रकार जानने वाला अधिक प्रतिग्रह भी करे अधिक इसलिए कहा कि सर्वात्मक होने के कारण उस विद्वान के लिए वास्तव में बहुत कुछ भी नहीं है तो भी वह प्रतिग्रह समुदाय गायत्री के इस पद के लिए भी पर्याप्त नहीं है गायत्री के प्रत्येक पद के महत्व का दिग्दर्शन इमाम सोस्या शय इम स्त्रीलोका पूर्णा प्रतिगृयात सो सियात प्रथम पदमाद्यास्तावतिणीयात सो सीत पदमायादथाणी यस्ताव प्रतिगृयात सो सियातृती अपने याद था तुरी दर्शत पदम पर नीलचनाप्युत ओ एवत प्रतिगृहणीयात जो इन तीन पूर्णलोकों का प्रतिग्रह करता है उसका वह प्रतिग्रह इस गायत्री के इस प्रथम पाद को व्याप्त करता है और जितनी यह त्रैविद्या है उसका जो प्रतिग्रह करता है वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय पद को व्याप्त करता है और जितने ये प्राणी हैं उनका जो प्रतिग्रह करता है वह प्रतिग्रह इसके इस तृतीय पद को व्याप्त करता है और यही उसका तुरय दशत परोरजा पद है जो कि यह तपता है यह किसी के द्वारा प्राप्य नहीं है क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहाँ से कर सकता है स इीन स यो गायत्री विदम भूरा देस्वादीधनपूर्ण प्रतिगृहणीयात सग्रहों गायत्री प्रथमं पदं पदम यद यद्याख्यात आनुयात प्रथम पद विज्ञानफलम तेन भुक्त सैन तकोत्दक स प्रतिग्रहः स या इमान जो गायत्री उपासक इन घो अस्वादि धन से पूर्ण भूलोकादि तीन लोकों का प्रतिग्रह दान स्वीकार करता है वह प्रतिग्रह इस गायत्री के इस प्रथम पाद को जिसकी की व्याख्या की गई है व्याप्त करता है अर्थात उसके द्वारा केवल प्रथम पाद के विज्ञान का फल भोगा जाता है वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष उत्पन्न करने वाला नहीं है अथा पुनर्यावतीय तय विद्या यस्तावत्तिणीयात द्वितीय पद विज्ञान विज्ञानफल तेन भुक्त स्या तथा यदिद प्राणी यस्तावत्तिणीयात सोशिया पदं आनुयात तेन तृतीय पद विज्ञान विजान भुगत सैत और फिर जितने भी यई विद्या है उतना जो प्रतिग्रह करता है उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय पाद को ही व्याप्त करता है उसके द्वारा द्वितीय पाद के विज्ञान का फल ही भोगा जाता है तथा जितने ये प्राणी हैं जो इतना प्र प्रतिग्रह करता है वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पाद को ही व्याप्त करता है उसके द्वारा तृतीय पाद के विज्ञान का फल ही भोगा जाता है कल्पयत्वेद उच्यत पादय सभी यदि कचित् न त्वन्यस्य दोषस्य विज्ञानफल्व क्षयकार न ना चैव नाता प्रतिगृता वा गायत्री विज्ञानस्तुते कल्पते विज्ञानस्तु कल्यतागृृता यद्यप्य संभाव्यते नसौ प्रतिग्रहोपराधक्ष तस्मा यभ्यधिकम अभी पुरुषार्थ विज्ञानम अवशिष्ट चतुर्थ पाद विषय गायत्री तदर्शयती यह बात कल्पना करके कही गई है अर्थात यदि कोई गायत्री के पादत्रय के समान भी प्रतिग्रह करे तो उसका वह प्रतिग्रह पादत्रय विज्ञान के फल मात्र का क्षय करने का कारण हो सकता है वह कोई और दोष करने में समर्थ नहीं है ऐसे दाता और प्रतिगृहिता की केवल गायत्री उपासना की स्तुति के लिए ही कल्पना की गई हो ऐसी बात नहीं है यद्यपि ऐसा दाता और प्रतिग्रह करने वाला संभव हो सकता है किंतु यह प्रसिद्ध कोई अपराध दोष करने में समर्थ नहीं है क्यों क्योंकि गायत्री के चतुर्थ पाद का विषयभूत इससे भी अधिक पुरुषार्थ विज्ञान अभी अवशिष्ट है ही विषय श्रुति दिखलाती है अथाएत तुरी दशतम पदम परोष तपति यचत कचिदी प्रतिग्रहेनाप्य ना प्राप्यम यहाोता पदाएप्या कचिच् कल्पय्व मुक्त परऊ एतावत् प्रतिगृहणीयात तैलोक्यादि सामम तस्मा गायत्र और यह जो तपता है यही इसका तुरी अर्थात चौथा दर्शक परो पद है और यह जो है किसी भी प्रतिग्रह के द्वारा आप्य अर्थात प्राप्तव्य नहीं है जिस प्रकार की पूर्वोक्त तीन पद है वास्तव में तो ये भी किसी से आप्य नहीं है कल्पना करके ही ऐसा कहा है वास्तव में त्रैलोक्यादि के समान इतना कोई कहां से प्रतिग्रह करेगा अतः तात्पर्य यही है कि इस प्रकार की गायत्री की उपासना करनी चाहिए गायत्री का उपस्थान और उसका फल तस्या उपस्थान गायत्र से द्विपदि पदी चतुष्पाद्य पद पद्यसे नमस्ते तो्याय दर्शताय पदा परोरजसे सवदो माप दीय दिशा दशास्म कामो मृध्येती नईवास्म स यस्मा सस्मा उपम ति अहम उस गायत्री का कौपस्थान हे गायत्री तो के रूप से एक पदी है तीनों वेद रूप द्वितीय पाद से द्विपदी है प्राण अपान और ज्ञान रूप तीसरे पाद से त्रिपदी है और त्वरीय पाद से चतुष्पदी है इस सबसे परे निरुपाधिक स्वरूप से तू अपद है क्योंकि तू जानी नहीं जाती अतः व्यवहार के अभिषयभूत एवं समस्त लोकों से ऊपर विराजमान तेरे दर्शनी तुरी पद को नमस्कार है यह पापरूपी शत्रु इस विघ्नाचरण रूप कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करे इस प्रकार यह विद्वान जिससे द्वेष करता हो उसको कामना पूर्ण न हो ऐसा कहकर उपस्थान करे जिसके लिए इस प्रकार उपस्थान किया जाता है उसकी कामना पूर्ण नहीं होती अथवा मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं ऐसी कामना से उपस्थान करे तस्या उपस्थानम तायत्रिया उपस्थानम उपेत्य स्थानम नमस्करण मने मन मंत्रेण कोशो मंत्रह हे गायत्रसी भवसी त्रैलोक्यपादनकद्यापेण द्वितीयन द्विपदी प्राणादीना तृतीय ठिपद्यसी चतुर्थन तुरी चत्यसी एवं चतुर्भ पद्यसे ज्ञायसे उस गायत्री का इस मंत्र के उपस्थान समीप जाकर स्थित होना अर्थात नमस्कार होता है वह मंत्र कौन सा है सुश्रुति बतलाती है तो पूर्वोक्त रूप से तीन लोक रूपी प्रथम पाद द्वारा एक पदी है त्रय विद्या रूप द्वितीय पाद से द्विपदी है प्राणादि तृतीय पाद से त्रिपदी है और चतुर्थ तुरीय पाद से चतुष्पदी है इस प्रकार चार पादों से तो उपासकों द्वारा जानी जाती है अतः परंपरे निरुपाधिकेना स्वेनात्मना पदसी अविदम पदम यस्ताव ये न पद्यसे सां पदसी यस्मा पद्यसे नेतिम्वात् अत व्यवहार विषयाय नमस्ते तोरीताय पदा पर इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरुपाधिक स्वरूप से तू अपद है जिस तेरा कोई पद जिससे कि तेरा ज्ञान हो नहीं वह तू अपद है क्योंकि नेति नेति स्वरूप होने के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता अतः व्यवहार के अभिषेय तेरे तुरी दर्शन दर्शनीय परो रजा समस्त लोकों से ऊपर विराजमान पद को नमस्कार है असौ शत्रु पापमान तत्प्राप्ति विघ्न करो दस्तदात्मन कार्य यत्प्ति विघ्नकर्तृत्व माँ प्रपन्न प्राप्न प्राप्त इति शब्दों मंत्रिसमाप्यर्थ वह शत्रु पाप तेरी प्राप्ति में विघ्न करने वाला है वह वा तेरी प्राप्ति में विघ्न करने रूप कार्य में समर्थ ना हो यहाँ इति शब्द मंत्र की आप समाप्ति के लिए है यम दुष्हाद यं प्रतिषं स्वयं विद्वांस प्रत्यनोपस्थान अशौ शत्रुरमुकनाम गृहयादस्म यज्ञत्तायाप्रेत कामो मृद्धि समृद्धि मा प्राप्न वोपतिषते न्यवास्म दता स काम समृद्यते कस्म यस यस्म उपस्थित उपतिष्ठते तो देवदत्ता दैवदत्ताभिप्रेत प्रापमीतिपतिषते असावधो मां प्राप, मा, प्राप दितायाण मंत्र यथा कामं विकल्पः यह उपासक जिसके प्रति द्वेष करता हो उसके लिए यह उपस्थान है या अमुक नाम वाला शत्रु इस प्रकार यहाँ नाम ले अर्थात इस यज्ञदत्त को इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध न हो अर्थात संपन्नता को प्राप्त न हो ऐसा कहकर उपस्थान करता है ऐसा करने से इस देवदत्त की अभिष्ट कामना पूर्ण नहीं ही होती है किस देवदत्त के लिए ऐसी बात है जिसके उद्देश्य से इस प्रकार उपस्थान करता है उसके लिए अथवा इस देवदत्त के अभिष्ट अर्थ को मैं प्राप्त कर लूँ इस उद्देश्य से उपस्थान करता है असौ अधापत इन द तीन मंत्र पदों का उपासक के इच्छा अनुसार विकल्प हो सकता है अर्थात वह जिसके लिए जिस वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति की कामना रखता हो उन्हीं का इनके स्थान में उच्चारण किया जा सकता है गायत्री के मुख विधान के लिए अर्थवाद गायत्रा मुख विधाना या अर्थवाद उच्चते, गायत्री का मुख विधान करने के लिए अर्थवाद कहा जाता है एतद्ध्मयी तज्जनको वैदेह बुडुल्मातरा स्वी मुच जनु तद्गात्री विध्रूथ कथम हस्तीभू वहसी मुखम श्रेदेती होवाच तस्व मुखम यदिहवा अभी बणीर्वाजावभ्याधतीसमें तत्सद है यद्यपि बह्वी पापम कुरुते सर्वमेव तत्संसा संसाया शुद्ध पूरा मृत उस विदेह जनक ने बुडिल आश्वतराश्वी से यही बात कही थी कि तूने जो अपने को गायत्री विद गायत्री तत्व का ज्ञाता कहा था तो फिर प्रतिग्रह के दोष से हाथी होकर भार क्योंड होता है इस पर उसने हे सम्राट मैं इसका मुख ही नहीं जानता था ऐसा कहा तब जनक ने कहा इसका अग्नि ही मुख है यदि अग्नि में लोग बहुत सा ईंधन रख दे तो वह उन सभी को जला डालता है इसी प्रकार ऐसा जानने वाला बहुत सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सब को भक्षण करके शुद्ध पवित्र अजर अमर हो जाता है एत धकिल वही स्में गायत्री विज्ञान विषय जनको वैदेहो बुडलो नाम स्वतरा स्वैप्त मुतरा किलोमानन जन्नु विर्कोह अहोत तत्वी गायत्री गायत्री विदीति युथा तस्य वचसो ननुपम अथ कथम यदि गायत्रीवित प्रतिग्रह दोषेण हस्तीभूतो वह सीति उस गायत्री विज्ञान के विषय में ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है विदेह जनक ने बुडिल नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति से जो अश्वतराश्व के पुत्र होने के कारण आश्वतराश्वी कहलाते थे उनसे कहा था यत धनौ ये अव्यय वितर्क के अर्थ में है हो अर्थात अहो तूने जो अपने को गायत्री का जानकार बतलाया था अर्थात तू जो कहता था कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ सो तेरे उस वचन के विपरीत ऐसा क्यों है यदि तू गायत्री का ज्ञाता है तो प्रतिग्रह दोष के कारण तू हाथी बनकर भार क्यों रोता है सप्रत्याहराज्ञा स्मारितों मुखम गायत्री ही यस्माद्या सम्राण्ड विदान विदांचकार न विज्ञात स्मृति होवाच एकांग गायत्री विज्ञानम मम फल जातम् राजा के द्वारा स्मरण कराए जाने पर उनसे उत्तर दिया हे सम्राट क्योंकि मैं इस गायत्री की गायत्री का मुख नहीं जानता था ऐसा उसने कहा एक अंग से रहित होने के कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल हो गया है शुणु तरी तस्या गायत्री अग्निरव मुखम यदि हवा अपि हा अ वह मग्नाव्यादि दधति लौकिका तहते हेवे विद गायत्री अग्निमुख में वेतींत सिया गायत्री मुखा सन यद्यपि बहुव पापं कुरुते प्रतिग्रहा दोषं तत्स पापजातम पापजात संसा संसपा भक्ष पूतस्य पूत प्रतिग्रह दोषात् गायत्रात्मा अमृतस्य संभवती जब तब जनक ने कहा अच्छा तो सुन उस गायत्री का अग्नि ही मुख है यदि लौकिक पुरुष अग्नि में बहुत सा ईंधन भी डाले तो वह अग्नि उस सभी को भस्म कर देता है उसी प्रकार जो ऐसा जानने वाला है अर्थात गायत्री का मुख अग्नि है ऐसा जो जानता है तथा स्वयं होकर गायत्री का स्वरूप हो गया है वह यद्यपि बहुत सा पाप यानी प्रति ग्रह ग्रहादि दोष भी करता रहा हो उस संपूर्ण पाप समूह को संसा संसा भक्षण करके वह गायत्र शुद्ध होकर और उस प्रति प्रतिग्रहदोष से अग्नि के समान पवित्र होकर अजर अमर हो जाता है एदारण्यकोपनिषदभाष्ये पंचमाध्या गायत्री ब्राह्मणम्